चायदानी एक मर्दबा एक बावर्ची खाने में रसोई में जो बहुत दौलतमंद और रहीश लगता था, वहाँ बैठी थी एक ब्लश चायदानी जो बहुत ही बेश कीमती और नाजुक थी। ब्लश को एक नरम कुशन पर रखा जाता था और वो चमचमाते प्यालों से घिरी रहती थी। सिर्फ सबसे ऊंचे औंधे वाले नौकरों को ब्लश को छ का लंबा हैंडल और टोटी थी, जिसे बहुत ही खूबसूरती से शकल दी गई थी। उसे कीमती चीनी मिट्टी से बनाया गया था और हाथ से सजाया गया था। वो बहुत ही खूबसूरती और फन की एक उम्दा मिसाल थी। चम्मच, कड़ाही और पुराना टिंडर बॉक्स और वो बड़ी सी पुरानी घड़ी सब उसकी खूबसूरती के काय उससे हसद करते थे। उसकी खूबसूरती उन्हें डरा देती थी। उन्हें इल्म था कि वो कभी भी उसकी तरह बेदाग नहीं हो पाएंगे। पर ब्लश ने खुद में एक बहुत ही बड़ी खामी देखी। उसके ढक्कन पर एक छोटी सी खरोंच थी। वो इतनी छोटी थी कि कभी उसके मालिक ने पर इस पर तवज्जो नहीं दी। पर इसने भी कभी जबकि वो अपने मालिक के लिए सबसे खूबसूरत चायदानी थी, खुद ब्लश ये समझती रही कि वो एक ऐसी चायदानी है जो जदा है। ओ, ओ, क्या मुझे तुम्हारी ऑर्डिनेट्राफ मिल सकती है? मेहरबानी करके, बस मेरी चमचमाती सतह पर चाय की एक बूंद गिरा दो। मैं कुछ नहीं गिरा रही, समझी? वैसे तुम हो क� यकीनन मैं दूध का ही जग हूँ। पहले वाला टूट गया तो मुझे तुमसे मेल खाने के लिए खास तौर से बनाया गया। मैंने स्टोर में एक खादुन को ये कहते हुए सुना था कि इससे टूटने का उसे बहुत अफसोस होगा। उन्होंने और ज़्यादा पैसा दिया ताकि वो मुझे तुम्हारे माकूल बना सकें। ओह ये अच्छा ह� तो क्या फिर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है हां लग रहा है जब मैंने उस खातून को बात करते हुए सुना तब से मैं देखने के लिए बहुत बेचैन था और मैं सचमुच हसरत में पढ़ गया हूं कि तुम इतनी खूबसूरत हो आह शुक्रिया मसला क्या है मैं उतनी खूबसूरत जायदानी नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो मैं वो चायदानी हूं जिस पर एक खरोंच है मुझे इन सब तारीफों का हक नहीं है خروچ میرے ڈککن پر مجھے حق نہیں ہے مکمل اور بیدار کہلانے کا کیونکہ میں نہیں ہوں تم کیا بات کر رہی ہو تم اتنی ہی مکمل ہو جتنا مکمل کوئی ہو سکتا ہے تم نہیں سمجھ پاؤگی اس بابر چکھانے میں ہر کوئی میری اسخامی سے واقف ہے اور وہ میری اسخامی کے بارے میں غفتگو کرتے رہتے ہیں क्या होगा अगर वो मालिक के हाथ से गिर जाए? बेशक वो गिरेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसे क्यों इतना घमंड है अपने ढक्कन पर उस खरोंच का? हाहाहाहा, <laughs> ये सच है। और मुझे यकीन है कि वो खरोंच उसके घमंड की वजह से ही है। मैंने ये सुना है कि उसने अपना सिर नाज से इतना ऊंचा उठाया कि वो पानुस नहीं नहीं मुझे कहानी का इल्म है वो एक मर्तबा कहीं जाने के लिए चल रही थी और उसका ढक्कन खुल रहा था बंद हो रहा था सबने उससे कहा कि अपनी रफ्तार कम करे पर वो नहीं सुन रही थी और उसमें दरार आ गई और देखो मेरा मतलब है उसे तो खूबसूरत होना था ना अब उसकी तरफ देखो जरा हाँ देखा तुम मैंने सुना कि कैसोस की किसी बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा। सच कहूं तो तुम फानूस से टकराई और तुम उछली और तुमने खुद पर ढक्कन को गिरा दिया। ये क्या मजाक है? मुझे यकीन नहीं है कि इस तरह से तुम पर खरोच आई होगी। पैसे खरोच कैसे आई होगी? मुझे याद नहीं। खैर, ये तुम्हें याद नहीं है मुझे तो खूबसूरत और मुकम्मल होना है यह मेरा फर्ज है तुम्हें खूबसूरत और मुकम्मल होने की कोई जरूरत नहीं है यह तुम्हारा फर्ज नहीं है यह तो सब चाय पर चर्चा है सुनो कोई तुमसे मोहब्बत करेगा और कोई तुम से नफरत करेगा तुम फैसला करो कि तुम्हें अपनी ताकत किस पर खर्च करनी है मोहब्बत पर या नफरत पर तुम उसके बारे में फिक्रमंद नहीं रह सकती कि सब तुम्हारी बाबत क्या सोचते हैं सिर्फ उसके बारे में फिक्र करो जो तुम अपने बारे में सोचती हो आखिर में यही है जो मैंने रखता है तभी ब्लश को एक नौकर ने उठाया सफेद दस्ताने से उसने उसका ढक्कन खोला और उसके अंदर गर्म पानी डाला ब्लश को बहु लेकिन हर मर्तबा वो अंदर ही अंदर इस बात से डरती थी कि अचानक उसकी खरुच सबको नजर ना आ जाए। इस बीच जब ब्लश मजगूल थी, बेमतलब का एहतियात बरतने में कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ। जब उसका मालिक अंदर आया और उसे उठाया, उसका हाथ इतना सधा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से ब्लश उसके हाथ से फिसल गई। बरतन, चम्मच, मिल्क जग सब ने आतंकित होकर देखा जब चायदानी थड़ाम से गिरी और बस इसी तरह ब्लश फर्श पर गिर पड़ी उसका ढक्कन चकनाचूर हो गया था उसका लंबा हैंडल और खूबसूरत टोंटी उसके पास ही फर्श पर गिरे पड़े थे खूबसूरत चायदानी को उठाया गया और उसे वहां से ले जाया गया � मुझे पता था यह दिन जरूर आएगा सही कहा उसे खुद को बेहतर तरीके से संभाल के रखना चाहिए था मुझे यकीन है यह उस खरोज की वजह से हुआ है और उसी की वजह से वह खुद को बैलेंस में नहीं रख पाई क्या यह सच है कि मैं अपनी खामी की वजह से गिरी ब्लश यह समझ नहीं पा रही थी कि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी खुद को इस तरह गिरने से बचाने के लिए उसे कई दिनों तक ऊपर अटारी पर रखा गया उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है प्लस रोती रही पूरा दिन और पूरी रात ओह मुझे यहां बहुत कोफ्त होती है मुझे बाबर खाने की याद आती है वो नरम सफेद दस्ताना गर्म पानी वो धूप वो कुशन मुझे वो चीज याद आती है आह ये बड़ी अजीब बात है जब मैं वहां थी मैं मुसलसिल इसके बारे में फिक्रमनद थी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे याद नहीं कि मैंने धूप का लप़्त उठाया हो मुझे याद है मैं इस बात के लिए फिक्रमनद थी कि मेरे ढक्कन की खरोच रोशनी के नीचे नजर आ जाएगी मैंने बहुत वक्त जाया किया इस छोटी सी खरोच के बारे में फिक्रमंद रहकर कुछ दिनों बाद एक नौकरानी अंदर आई हाथ में एक खूबसूरत गुलाब लेकर उसने ब्लश के पास वह गुलाब रख दिया गुलाब गमले में नहीं लगाया गया था इसकी बजाय उसकी जड़ें एक सफेद कपड़े में बंधी थी तुम यहां क्यों आए हो क्या तुम भी गिर गए हो गिर गई कहां से मैं यहां कुछ घंटे के लिए ही हूं वह मुझे फिर से बोने वाले हैं नहीं वो नहीं बोएंगे तुम्हें भी खामियां हैं बिल्कुल मेरी तरह अपने कांटों की तरफ देखो मेरे कांटे मेरे कांटे मेरी खामियां नहीं हैं, वो मेरा हिस्सा है। मैं खुद को कांटों के साथ पसंद करती हूँ। पर ये ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम अपने खामियों से महोबत नहीं कर सकते? आखरी मर्तबा कह रही हूँ ये खामी नहीं है, ये कांटे मुझे वो बनाते हैं जो मैं हूँ। लोग शायद मुझसे महोबत करें या � अपनी उस कीमती चायदानी को देखने के लिए। ओह, मुझे अभी भी तुम्हारे बारे में बहुत अफसोस होता है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, पर मैं क्या करूं? जब मालिक वहाँ बैठ गया, इस पर सोचते हुए कि उसे ब्लश के साथ क्या करना चाहिए, और ब्लश ने दिल ही दिल में सोचा। ओह, वो अभी भी मुझसे माह� اس نے کبھی بھی کی پروا نہیں کی تھی ملک جگ صحیح کہہ رہا تھا کوئی مجھ سے محبت کرے گا کوئی مجھ سے نفرت کریگا گا یہ میں ہوں جسے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی قوت میں کس پر خرچ کروں اس دوران میں نے نفرت کو چنا پر اب نہیں اس دن کے بعد سے میں محبت کو چنتی ہوں آخر میں بلش کو سکون اور آزادی کا احساس محسوس ہوا اس نے یہ جانا کہ وہ بिنا مطلب ان باتوں کا بوجھ خود پر لادے تھی جو اس کے اختیار میں نہیں تھی اس نے گہری سانس لی اور اپنے مالک کی طرف دیکھا آہ اس طرف دیکھو وہ میرے بارے میں کتنا اداس ہے یادی وہ ابھی بھی ان سب کے باوجود مجھے نہیں چھوڑنا چاہتا تب مجھے بھی خود سے ہار نہیں ماننی چاہیے ہاں چلو دیکھتے ہیں मैं कैसे उसकी मदद करूं ब्लश ने कुछ वक्त सोचा और अचानक उसे समझ आया वो गुलाब बेशक वो मुझे गुलाब के गमले की शक्ल में इस्तेमाल कर सकता है ब्लश ने जल्दी ही खुद को गुलाब की तरफ सरका लिया उसने इस बात का ख्याल रखा कि उसका मालिक उसकी तरफ ना देख रहा हो क्योंकि इंसानों को जायदानियों की छिपी जिंदगियों के बारे में जानने का हक नहीं था वो गुलाब के बहुत ही करीब बहाज गई और थोड़ा सा अपना सिर उस गुलाब की तरफ झुका दिया। ओह, चलो उम्मीद करें कि ये कारगर हो। इससे उसे इशारा मिलना चाहिए। जब मालिक वापस मेज पर आया, वो बहुत उलझ गया। ये देखकर कि उसकी चायदानी गुलाब के इतने करीब बैठी है। एक मिनट, क्या तुम हमेशा गुलाब के इतने करीब बैठी हुई थी? आह। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या करूं रुको बुगलाब मैं अपना गुलाब तुम में उगा सकता हूं ओहो ये बहुत ही उम्दा तजबीज है मैं तो जीनियस हूं आ हाँ, सही कहा तुम्हें इसका अंदाजा था वो भाग गया एक हाथ में ब्लश और एक हाथ में गुलाब को लेकर बिना वक्त जाया किए उसने बाग से जल्दी जल्दी कुछ मिट्टी ली और उसे अपनी चायदानी के अंदर डाला उसने थोड़ा पानी मिलाया और बहुत एहतियात से गुलाब को उसमें लगा दिया यह बहुत ही शानदार लग रहा था एक खूबसूरत सा गुलाब एक खूबसूरत से गमले में प्लश बहुत खुश चायदानी थी उसे इसकी परवा नहीं थी कि वह टूटी हुई थी या उसके किनारे थोड़े ऊबड़ खाबड़ हैं वह उसी शकल में अपने आप में मुतमीन थी वो हर दिन ताज़ा हवा और धूप का लुत्फ उठा रही थी। आखिर में खुद को पूरी तरह कुबूल करके उसने ये जान लिया कि दरअसल उसमें कोई भी खामी नहीं थी। वो एक टूटी हुई चायदानी नहीं थी, या वो चायदानी जिसमें कोई खरोंच थी, बल्कि वो थी ब्लश।